शौक की, की कहानियां भेड़िया और शेर आदमी और वन देवता खरगोश और कछुआ खरगोश और शिकारी कुत्ता लोमड़ी और सारस प्यासा कौआ लड़का और बादाम टिड्डा और चीटिया शेर और चूहा बिल्ली बिल्ली और विनश भालू और दो यात्री उत्तरी पवन और सूरज बिल्ली के गले में घंटी और घोड़ा गाड़ी पर बैठी मक्खी भेड़िया और शेर भेड़ो के बारे में एक मेहमान चुरा एक भेड़िया अपनी मान की ओर ले जा रहा था रास्ते में उसे एक शेर मिला जिसने झपटकर मेमना उसे छीन दिया एक सुरक्षित जगह पर खड़े होकर वो भिड़िया चिल्लाया तुम्हारा है तुम्हें दिया था जो व्यक्ति चोरी करता है अगर वह लूट लिया जाए तो उसे शिकायत करने का अधिकार नहीं होता आदमी और वन देवता एक आदमी और एक वन देवता एक साथ यात्रा कर रही थी एक दिन ठंड थी और आदमी अपने हाथ आदमी ने अपने हाथों पर फूक मारी तुमने ऐसा क्यों किया वन देवता ने पूछा अपने हाथों को गर्म करने के लिए मैंने उन पर फूंक मारी आदमी ने समझाया खाने के लिए वह एक शराय में है। आदमी ने अपने गर्म सूप पर फूंक मारी तुमने ऐसा क्यों किया वन देवता ने पूछा अपने सूप को ठंडा करने के लिए मैंने उस पर फूंक मारी आदमी ने बताया वन देवता यह कहते हुए भाग गया मुझे उस आदमी से कुछ लेना देना नहीं जो अपनी फूक से गर्म भी कर सकता है और ठंडा भी जो बात हमें समझ नहीं आती हम उसका विश्वास नहीं कर पाते खरगोश और कछुआ कछुए की धीमी चाल के लिए खरगोश उसका मजाक उड़ाया करता था जहां मैं जाना चाहता हूँ वहां मैं पहुंच जाता हूँ तुम्हारी तरह कछुए ने कहा लेकिन जहाँ मैं जाना चाहता हूँ मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता हूँ खरगोश ने कहा लोमड़ी ने सुझाव दिया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्हें दौड़ लगानी चाहिए इस बात पर खरगोश इतने जोर से हंसा कि कछुए को गुस्सा आ गया मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा और मैं जीतूंगा कछुए ने कहा दौड़ शुरू हो हो गई थी दौड़ शुरू ही हुई थी कि खरगोश आँख से उछल हो गया वह इतनी तेज दौड़ा खरगोश को अपनी जीत का इतना विश्वास था कि थोड़ी देर सोने के लिए वह रास्ते के किनारे एक जगह लेट गया कछुआ धीरे-धीरे लगातार चलता रहा जब कछुआ समापन रेखा पर पार कर दौड़ जीत रहा था तब खरगोश नींद से उठा धीरे पर सिर-चाल से चलने वाला ही जीतता है खरगोश और शिकारी कुत्ता एक शिकारी कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ा लेकिन बड़ी दूर तक दौड़ने के बाद उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया मजाक उड़ाए खरगोश ज्यादा अच्छा दौड़ता ने कहा तुम्हें अंतर नहीं दिखाई पड़ता मैं खाने के लिए दौड़ रहा था लेकिन वह जान बचाने के लिए दौड़ रहा था हम कोई काम कैसे करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह काम हम क्यों कर रही हैं लोमड़ी और सारस एक दिन एक लोमड़ी ने एक सारस को भोजन पर बुलाया खाने के लिए उसने थाली में सिर्फ सूप परोसा अपनी लंबी चोट से सारस कुछ न खा पाया लोमड़ी को लगा कि उसने सारस को मूर्ख बना दिया था सारस ने एक दिन लोमड़ी को खाने पर बुलाया सारस ने खाना एक सुराही में परोसा जिसका मुंह बहुत छोटा था लोमड़ी खाने को चख भी नहीं पाई हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की हम उनसे अपेक्षा करते हैं पैसा कौवा एक पैसे कौवे को एक मटका दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था लेकिन पानी तक उसकी चोच पहुँच ही नहीं उसने कुछ कंकड़ इकट्ठे किए फिर उसने एक एक कर कंकड़ मटके में डाल दिए हर कंकड़ ने पानी को थोड़ा ऊपर उठा दिया आखिरकार उसकी चोच पानी तक पहुँच गई और उसने पानी पी अपनी प्यास भुझाई थोड़े थोड़े प्रयास से हम हर कार्य कर सकते हैं लड़का और बादा एक लड़के ने एक जार में हाथ डालकर उसमें रखे बादाम मुठ्ठी में भर लिए लेकिन वह अपना हाथ जार से बाहर निकाल ना पाया बादामों से भरी उसकी मुठ्ठी बड़ी थी और जार का मुंह छोटा था लड़का अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता रहा पर निकाल न पाया वह बैठकर रोने लगा पास से जाते हुए एक व्यक्ति ने लड़की की समस्या समझ, समझ उससे कहा आधे बादामों से संतुष्ट हो जाओ तुम्हें हाथ बाहर निकालने में कोई कठिनाई न होगी लालच बुरी बला है टिड्डा और चीटिया सारी ग्रीष्म ऋतु में टिड्डा धूप में बैठकर गीत गाता रहा जबकि चीटिया सर्दियों के लिए खाना मूर्खता की, की थी तो अब सर्दियां तुम्हें नाचते हुए बितानी होगी हम सारा समय मौज मस्ती में नहीं बिता सकते शेर और चूहा एक चूहे ने एक सोते शेर को जगा दिया शेर को गुस्सा आ गया क्रोधित शेर चूहे को मारने ही वाला था कि चूहे ने कहा कृपया मुझे न और एक दिन मैं आपकी कोई सहायता करूंगा। एक चूहा शेर के लिए क्या कर सकता है शेर ने पूछा लेकिन उसने चूहे को छोड़ दिया इस घटना के कुछ दिनों बाद शेर शिकारियों के फंदे में फंस गया जब चूहे ने देखा कि शेर किसी मुसीबत में था तो उसने रस्सी को कुतर काट दिया और शेर आजाद हो गया आप मेरे इस बात पर हंसे थे कि मैं कभी आपकी कोई सहायता करूंगा चूहे ने कहा लेकिन अब आपने देखा कि एक चूहे के लिए भी एक शेर की सहायता करना संभव है हम चाहे बड़े हों या छोटे हम एक दूसरे की सहायता हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत होती है बिल्ली और विनस एक बिल्ली एक युवक से प्यार करती थी उसने प्यार की देवी विनस से कहा कि वो उसे एक युवती बना दे और विनस ने उसे बना दिया युवक को उस युवती से प्यार हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया कुछ समय बाद नई दुल्हन ने एक चूहा देखा यह भूल करके वह बिल्ली नहीं थी वह चूहे के पीछे भाग विनस उससे इतनी नाराज हुई कि उसने लड़की को फिर से बिल्ली बना दिया अपना रूप बदलना सरल है परंतु व्यवहार बदलना कठिन होता है भालू और दो यात्री दो यात्रियों का सामना एक भालू से हो गया एक आदमी झटपट एक पेड़ पर चढ़ गया दूसरे को छिपने की कोई जगह न दिखाई दी तो वह जमीन पर लेट गया और मृत होने का नाटक करने लगा भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाते इसलिए भालू चला गया पेड़ पर चढ़ा हुआ आदमी नीचे आया और मजाक में दूसरे से बोला मैंने देखा कि भालू अपना मुंह तुम्हारे कान के पास लाया था उसने तुमसे कुछ कहा क्या उसने मुझे अपनी सलाह दी उसके साथ ही नोतल गया जो मित्र संकट के समय दोनों में से जो भी रास्ते पर जाते हुए यात्री के कपड़े उतरवा देगा वह शक्तिशाली होगा उत्तरी पवन ने पहले प्रयास किया वह पूरी शक्ति के साथ चलने लगी लेकिन पवन जितनी तेज चलती वह आदमी उतनी ही मजबूती से अपने कपड़े अपने शरीर पर लपेट लेता आखिरकार पवन ने हार मान लिया प्रयास करे सूरज पूरी गर्मी के साथ चमकने लगा यात्री उसने सारे कपड़े उतार कर, उतार और कर धूप स्नान करने लगा बल प्रयोग करने के बजाय अनु नये करना श्रेष्ठ होता है बिल्ली के गले में घंटी यह निर्णय करने के लिए कि बिल्ली से अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए चूहो ने एक सभा बुलाई एक चूहे ने सुझाव दिया कि उन्हें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए घंटी की आवाज़ सुनकर उन्हें पता लग जाएगा कि बिल्ली आ रही थी बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सुझाव अच्छा है एक बूढ़े चूहे ने का लेकिन हम में से कौन उसके गले में घंटी बांधेगा कहना आसान करना कठिन घोड़ा गाड़ी पर बैठी मक्खी एक किसान की घोड़ा गाड़ी धूल भरे रास्ते पर गड़गड़ाती हुई चल रही थी और धूल के बादल उड़ा रही थी घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठी हुई मक्खी ने सोचा अरे अरे मैं तो खूब धूल उड़ा रही हूँ क्यों ऐसा ही है ना हम अक्सर उन कार्यों का श्रेय ले लेते हैं जो हमने किए नहीं